ुति स्मृतिपुराल करुल मम कराजार्यम बातरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगव ओम नमो नारायण तृतीय तृतीय पाद में अध्याय चतुर्थ पाद में प्रथमाधिकरण है पुरुषार्थाधिकरण पुरुषार्थाधिकरण का अंतिम सूत्र चलना है यहां ब्रह्म विद्या को लेकर के पुरुषार्थ के संबंध में विचार हुआ था ब्रह्म विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ है अथवा नहीं है तो स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं होने के लिए बहुत सारे हेतु दिए जहां भी शास्त्र में देखते हैं तो ऋषियों के द्वारा ही शास्त्र के सारे कर्मों का अनुष्ठान होता है तो ऋषि सारे गृहस्थ रहे हैं तो गृहस्थों के द्वारा जो अनुष्ठान होता है कर्म का अनुष्ठान है तो कर्मा के साथ ही ब्रह्म विद्या को कहा गया है ऐसा मालूम पड़ता है इसके लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए इसमें सोलवा सूत्र में कहा था उसके उत्तर में सिद्धांति ने कहा था यहां ब्रह्मज्ञान होने के बाद में किसी भी स्थिति में कर्म का विधान नहीं हो सकता कर्म का संघ नहीं हो सकता ब्रह्मज्ञानी का तो ब्रह्मज्ञान होने के पहले तो जो भी कर्म रहता है उसका अनुष्ठान अवश्य करता है किंतु तो ब्रह्मज्ञान होने के बाद में जैसे सर्वमात्मे वोत तत्के नकम जिघ्रेत के नकम, नकम पश्येत यह सब वाक्य आया कि वहां कर्म अधिकार ही समाप्त हो जाता है इसलिए ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके कर्म करेंगे ऐसे आशंका ही नहीं करनी चाहिए इसके लिए कोई हेतु ही नहीं मिलेगा क्योंकि कर्म अधिकार उचित तिरेव प्रसज्जेद है कहा कर्म अधिकार का नाश ही हो जाएगा कर्म अधिकार तो ही समाप्त हो जाएगा तो फिर वहां आगे कैसे करेगी इसलिए दोनों तरफ से साधकों को सावधान रहना होगा कर्म कब करना है और कब उसका अनुष्ठान का फल प्राप्त करना है यह निश्चय भी स्वयं करना है शास्त्र के अनुसार उसको जान लेना है कि कब इसका अनुष्ठान करना चाहिए और कब कर्म स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है ब्रह्म विद्या अलग हो जाती है इसको भी जानना चाहिए अब आगे इसके विषय में कहेंगे कर्म का अनुष्ठान कब करना है क्षम आदि साधन किसको चाहिए और उन साधनों के साथ ही साधन कौन कौन करना है क्या नहीं करना सारे अभी विस्तार से बताएं। अब सिद्धांति के वक्तव्य में यह अंतिम सूत्र है पुरुषार्थ अधिकरण का इसमें पहले जो अधिक उपदेशाथ बादरायण से एवं दत्दर्शनाथ यह सूत्र आया था इसमें अधिक उपदेश क्या क्या है इसको ही यहां दिखा रहा है टीका में कहा सत्रवां सूत्र के लिए टीका है नीचे विद्या स्वातंत्र्य हेतु महा विद्या स्वतंत्र है इसके लिए और एक हेतु देते हैं और एक हेतु जो विद्या के स्वातंत्र को दिखाता है ऊर्धरे शब्दे ही च ये सप्तमी विभक्ति है ऊर्धरेता ओ में ऊर्धरेत का अर्थ है जो ग्रहस्थ नहीं है ऐसे जो ग्रहस्थ नहीं है उनको शब्दों में ऊर्धरेत कहा जाता है यानी उन्होंने रेत का उत्सर्जन नहीं किया तो रेत का उत्सर्जन नहीं किया तो ऊर्धरे हो गया ऐसा अब एक शब्द तो यह है दूसरे जो अत्यंत सात्विक जीवन अपनाते हैं उपासना केवल उपासना उनको करते हैं ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपासना करते हैं या ब्रह्मलोक के लिए साधन करते हैं उनको भी ऊर्धरे कहा जाता है शब्द का अर्थ तो यही है कि ऊर्ध् रहता रहता सहा ऊर्ध् रेता, रेता यस्य सहा जिसके ऊर्ध हो गए रेत ये जो बीज रूद ऊर्ध हो गया उनको उनके रेत कहा जाता है तो उनके विषय में ये विशेष कथन है ब्रह्म विद्याओं ब्रह्म विद्या के विषय में ऐसा कहा तो ये है शब्द ही इसके विशेष शब्द भी आया है शब्द यहां बताएंगे अनेक शब्द आए हैं इस विषय में और अगला अधिकरण भी इसी को ही आगे बढ़ाएंगे इसी ये जो सूत्र आया है इसके संबंध में अगला अधिकरण होगा और उसके आगे भी अधिकरण इसी के संबंध में बताएंगे सन्यास को लेकर बात करेंगे तो ऊर्धरेश्रमेश विद्याश्रूयते कहा सूत्र का अर्थ पूरा एक वाक्य में कह दिया ओर्ध् रेता जो आश्रम है जिन आश्रमों में वैवाहिक जीवन नहीं होता है तो बाकी जो तीन आश्रम हो जाएंगे ब्रह्मचर्य आश्रम और उसमें भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसके बाद वान और संन्यास तो इन आश्रमों में तो ऊर्धरे आश्रमों में विद्या श्रूयते वहां विद्या का विशेष विधान सुनाई पड़ता यानी ऊर्धरेताओं के लिए ही विद्या है ऐसा वहां विधान किया न तो तत्र कर्मांगत्व विद्याया उपब्ध्य वहां तो कर्म का अंग तो उसको बना नहीं सकते क्योंकि कर्म वहां है ही नहीं कर्म करने के लिए साधन ही नहीं है उनके पास तो कर्म अंगत्व विद्याया न त्य वहां कर्म विद्या का प्राप्त होता ही नहीं क्यों कर्मा कर्म का संसाधन वहां है ही नहीं उनके पास कर्म की योग्यता नहीं है उनके पास अब ब्रह्मचारी है वो कर्म के योग्य नहीं होता है वानप्रस्थी है कर्म त्यागा हुआ होता है कर्म का संसाधन उनके पास नहीं होता है सन्यासी है उनके पास भी नहीं होता तो इसलिए कर्म अभावाद का कर्म का अभाव है नहीं अग्निहोत्रा आदिनी वैदिकानी कर्माणी तेषा संति इन आश्रमों में जो ऊर्धरेता आश्रम है इनमें अग्निहोत्र आदि जो वैदिक कर्म है ये नहीं है अग्निहोत्र में अग्नि का आदान करके जो कर्म करना है वो गृहस्थ के लिए ही अन्य के लिए नहीं है अन्य कोई वो कर नहीं सकता ब्रह्मचारी के लिए हवन का विधान है जिसको समिधा दान कहते हैं। समिधा समिधाधान रूप हवन का विधान है वो प्रतिदिन करता है लेकिन अग्निहोत्र नहीं करता अग्निहोत्र करने के लिए वो शपतनिक होना चाहिए शपथनिकोने से अग्निहोत्र कर सकता है वो नहीं कर सकता लेकिन समिधा दान आदि विधान है जैसे संध्या वंदन करते हैं उसके साथ समिधा धान करते हैं गुरु के समर्पण वो करता है और बाकी आश्रमों में भी अग्निहोत्र का विधान नहीं है नित्य कर्म नहीं कर सकते अग्निहोत्र के रूप में तो वैदिक अग्निहोत्र से आरंभ होकर के जितने वैदिक कर्म है क्योंकि सभी वैदिक कर्मों का मुख्य जो आरंक कर्म है वो अग्निहोत्री ही कहा जाता है इसलिए उसके आगे उनका है नहीं सियादेत ये भी हो सकता है क्या है कि ऊर्ध् रेतसहा आश्रमा न श्रूयन दे वेते अब इस विषय में पूर्वादि कह सकता है आपने ये ऊर्धरेत शब्द में ऊर्धरेतस आश्रमों को कहा लेकिन पूर्व आदि कहता है कहता है कि वो उर्धरेताओं के लिए आश्रम अलग आश्रम है विधान है नहीं वेद्वरेता आश्रम न श्रूयंधे वेद तो आश्रम का श्रवण ही नहीं है वेद तो आश्रम ये ही आश्रम है एक आश्रम ही नश्रम को मानते है तो ब्रह्मचर्य से जिला गृहस्थ आश्रम तो ग्रहस्थ आश्रम को ही मानते हैं तो गृहस्थ आश्रम की पुष्टि के लिए ब्रह्मचर्य को मानते हैं इस प्रकार से है तद भी नास्ती ऐसी बात भी नहीं है अब अगला अधिकरण इसी को लेकर के पूरे इसी की चर्चा है यह आश्रम दूसरा है कि नहीं ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं है अन्य आश्रम का विधान भी है क्योंकि तेब ही वैदिकेश शब्देशु अवगम्यंते अन्य आश्रमों का विधान भी वैदिक शब्दों में मिलता है अन्य आश्रम बने जो ग्रस्त को छोड़कर के अन्य आश्रम इनका भी विधान मिलता है जैसे त्रयोधर्मस्कंधा ये यहां जो वाक्य आया है जिस वाक्य को लेकर अगले अधिकरण में विचार करेंगे कि त्रयोधर्मस्कंधा तीन ही धर्म के स्कंध है यानी धर्म जहां रुकता है धर्म का आलंबन स्कंध का अर्थ आलंबन होता है या जिसके आधार पर कार्य होता है उसको स्कंध कहा जा सकता है तो ये तीन है ऐसा कहा कौन कौन है ये तीन तो धर्म स्कंध में ये चे मे अरण्य श्रद्धा तब इतास अरण्य ये जो अरण्य में जाकर के जंगल में जाते हैं अब गृहस्थाश्रम का कर्तव्य पूरा हो गया तब जंगल के और जाते हैं इसलिए अरण्य में कहा अरण्य में जाकर श्रद्धा तप इतिपास श्रद्धा से तपस्या करते हैं और अन्य उपासनाओं को करते हैं अब वहां अग्निहोत्र आदि को छोड़ करके बाकी जो उपासनाएं हैं केवल उपासनाएं उनको करते हैं उनको करके एक निष्ठा वन होकर के वहां वानप्रस्थाश्रम का अंगीकार करते हैं वानप्रस्थाश्रम में सपत्नियुक्त भी हो सकता है अथवा अकेला भी जा सकता यदि पत्नी साथ जाती है तो तो ठीक है दोनों मिलकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करते और नहीं तो अलग अलग भी रह सकता है किंतु वानप्रस्थ के बाद जब सन्यास में जाएंगे तो दोनों साथ में नहीं जाए तो वानप्रस्थ तक दोनों साथ में रह सकता है जो भी है ये अरण्य कहा गया और उसके बाद तबा श्रद्धे एक ही उपवसंति अरण्य में भी कहा तब और श्रद्धा इनको मान करके श्रद्धा मन यहां भक्ति साधन पूजा पाठ ये सब लेना गुरु भक्ति ये सब लेकर के वो उपवासंती अरण्य अरण्य में जाकर के उपवास करते हैं उपवास का मना अनुष्ठान करते हैं अनुष्ठान करते उपवास कहां होता है अनुष्ठान में होता है ऐसा अरण्य में जाकर के जंगल में करते वो घर में नहीं रहते वो घर में रहेंगे तो फिर घर के साथ आसक्ति रहेगी तो घर के आसक्ति नहीं छूटेगी तो फिर काम नहीं बनेगा ये वाहन आश्रम ऐसा है आगे संन्यास आश्रम को स्वीकार करने के लिए अपने मन को तैयार करना होता है पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है बाद में गृहस्थ आश्रम में आता है तो गृहस्थाश्रम में आसक्ति स्वाभाविक हो जाता है तो वहां वैराग्यादि संभव नहीं है स्वाभाविक नहीं है वहां इसलिए वहां से वैराग्य लाने के लिए वहां आगे जाकर के वान को स्वीकार करता है फिर उसके आगे कहा प्रव्रा जिनो लोकमिछंद प्रव्रजी और बाद में क्या करते हैं इसी आत्मलोक की इच्छा से ऐदमेव लोकम अब कौन सा लोक है ये आत्मलोक है अब लोक शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि पहले लोग लोक लोकलोकांतर की प्राप्ति के लिए सब साधन करते थे इसके कारण लोक शब्द का प्रयोग किया है वास्तव में आत्मा कोई लोक नहीं है, आत्मा तो स्वरूप है लेकिन लोक शब्द कहा गया है तो ऐदम एवं लोकम की इच्छा से इच्छनता इच्छा करते हुए प्रव्राचिना प्रव्रजंती परिव्रजन करके सबको त्याग करके सर्वसंग परित्याग होकर के सर्व त्याग करके अब सभी कर्मों को त्याग करके जो भी कर्म का बंधन है उन सब को त्याग करके परिवराजन करते हैं घर से निकल जाते हैं और ऐसा परिवर्जन करके भिक्षार नदि करते हैं ऐसे आगे का ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजित इतम और दूसरा जापाल श्रुति है जो आचार्य जी को बहुत प्रिय है यह जावाल श्रुति कई जगह जावाल श्रुति को बिश्कर उदरण देते हैं क्योंकि जाबालस्रुदी में साक्षात ब्रह्मचर्य से भी संन्यास कर सकता ऐसा कहा क्योंकि आचार्य जी ने ऐसा कहा किया है अब उसके लिए प्रमाण तो ही है इसलिए ब्रह्मचर्या गृहादनाद व प्रव्रजेत ऐसा वाक्य वहां मिलता है इसी को लेके अभी लंबी चर्चा करेंगे पूर्व आदि बोलेंगे ये सब प्रमाण नहीं है गृहस्थ आश्रम में गए बिना जो कुछ करता है इसके लिए प्रमाण नहीं वो तो पापी हो जाता है वो कुछ करता नहीं माता पिता को सेवा करता नहीं और जो नियम है उसका पालन करता नहीं इसलिए नहीं होगा इत्यादि तर्क देंगे तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजित ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम से ही परिवराजन स्वीकार कर सकते हैं ऐसा का ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्ययन होता है वेदाध्ययन के बाद में उज्ञान हो जाता है मैंने परोक्ष ज्ञान हो जाए परोक्ष ज्ञान के बाद में वहां से मुक्त होता है वहां से मैंने परिवराजन करता है तो इसमें क्या है कि त्रयो धर्म स्कंधा इसमें अन्य आश्रमों का भी विधान किया तो वानप्रस्थ आश्रम का विधान हो गया और ब्रह्मचर्य आश्रम में तो उनका कोई विवाद नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम को तो सभी मानते केवल ये सन्यास आश्रम और वानप्रस्थ को लेकर के विवाद है और वानप्रस्थ को भी कुछ विमांसक मानते हैं संन्यास को तो नहीं मानते सब कर्म त्याग पड़ता है वानप्रस्थ में तो कुछ कर्म तो है कुछ उपासना कर्म तो रखा है और वो शिखा उपविदा आदि सब रखते हैं तो ठीक है वहां ठीक है वहां तक मानते हैं बाकी ये सब त्यागने की बात तो वो स्वीकार नहीं करते प्रतिबन्न अप्रतिपन्न गारहस्थ्या अपाकृत अनपाकृत ऋण त्र, त्रयाणाम च ऊर्धरे श्रुति स्मृति प्रसिद्धम एक वाक्य में भाष्यकार कहा जिसके अभी विस्तार करने वाले आगे अब इसमें क्या दिखता है कि प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गार्गस्थान जिसने गार्हस्थ्य आश्रम को स्वीकार किया है और जिसने नहीं किया दोनों के लिए प्रतिपन्न माने जो प्रतिपत पद उपसर्ग पद के साथ प्रति उपसर्ग करके निष्ठा करके प्रतिपन्न बनाया प्रतिपन्न प्राप्त किया है अप्रतिपन्न प्राप्त नहीं किया इस गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करके भी संन्यास में जा सकते और गृहस्थ आश्रम को प्राप्त नहीं करके भी सन्यास में जा सकते हैं यह दोनों प्रकार से हो सकता है गारहस्थ्या अपाकृत अनपाकृत ऋणत्र तो इसमें यह ऋणत्रय की बात होती है तीन प्रकार के ऋण जो जन्म लेता है जन्म लेने वाले के लिए तीन प्रकार के ऋण कहा तीन प्रकार के ऋण उनके साथ आता है और ऋण से मुक्त होने के लिए ही जीवन भर सभी कार्य करते अध्ययन करते हैं कर्म करते हैं सब ये ऋणत्रय से मुक्त होने के लिए होता है और ऋणत्रय से मुक्त नहीं होना बड़ा पाप माना गया क्या है ऋणत्रय हां तीन प्रकार के ऋण है तो ये जन्म ही होता मतलब जन्म से ही जायमान अवस्था में होता तो जायमानो वही ब्राह्मण स्त्रिफिर ऋणवान जायते ऐसा वाक्य आता है कि तीन ऋणों से युक्त होता है जन्म होते ही उसमें होता है तो ये जायमान वही ब्राह्मण त्रिभी ऋणवाणे इसमें जो ब्राह्मण ग्रहण है त्रिवर्णिका का उपलक्षण है ब्रह्मचर्येन ब्रह्म ऋषिभ्यो यज्ञ देवेभ्य प्रजया पितुभ्य तीन काम उनको जीवन में करना चाहिए पूरा जीवन में क्या है ब्रह्मचर्य ऋषिभ्य ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ऋषियों के लिए कार्य करें ऋषियों को समर्पित करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अध्ययन करते हैं स्वाध्याय करते हैं वेदाध्ययन करते हैं शास्त्राध्ययन करते हैं ये इससे ऋषि तृप्त होते हैं क्योंकि हमारे हमारे संस्कृति में ये मान्यता है जो ज्ञान है जो बुद्धि है हमारी संस्कृति मतलब हमारा जो संस्कार बुद्धि है ये ऋषियों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है और उस वो जो ज्ञान प्राप्त होता है किसी को भी कहीं भी प्राप्त ज्ञान प्राप्त होता है वो ऋषियों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है ऐसी मान्यता शरीर से शरीर पितरों से होता है पिता माता पिता से शरीर मिलते हैं और बुद्धि ऋषियों से मिलती है। इसलिए ऋषियों के संबंध दिखाने के लिए हम गोत्र परंपरा को लेते हैं जो कौन गोत्र कैसा है गोत्र गोत्र संबंध इसलिए आया तो उसके संबंध में दिखाने का अर्थ यही है ऐसा साइंटिफिकली भी ऐसा होता है जैसे आपके डीएनए आदि देखेंगे तो आपके परंपरा का वो उस ज्ञान वो डीएनए में रहता है तो इसी प्रकार इसके अंदर ऐसे कुछ गुण आता है और उन गुणों को यदि प्रयोग नहीं किया उन गुणों को आगे बढ़ाया नहीं तब तो उससे मुक्त नहीं होगा इसलिए स्वाध्याय करना नियत है, निश्चित है। उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि स्वाध्याय छोड़ दिया तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी आप अब देखना अभी तो जितने की बुद्धि बिगड़ रहे हैं ना उसका कारण यही है उनको शास्त्र संबंधी स्वाध्याय नहीं है स्वाध्याय करने के बाद में ऐसी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं ऐसा गलत रास्ते में नहीं जाएगा क्योंकि वो स्वाध्याय करने से उसके जो अंदर में जो बुद्धि है वो बुद्धि और जो स्वाध्याय किया वो प्रकट हो जाती है उसका संस्कार स्मृति प्रकट हो जाती है और उसके कारण वो सही रास्ते पर चलेगा वो साप्तिक वृत्ति को अपनाया गलत रास्ता अपना नहीं अपनाया ऐसा होता है वो नहीं करेंगे नहीं जानता है तो कुछ भी करते हैं लेकिन वो बुद्धि में क्या चल रहा है उनको मालूम नहीं पड़ता और दूसरा सब अध्ययन करने के बाद में जब वो कभी कभी खुल जाती है खुल जाता है तो वो सब छोड़ करके ब्रीसी राज मतलब क्या है वह अंदर ही रहता है उसके साथ पारंपरिक संबंध होता है इसीलिए वो देव ऋषि ऋण तो यह हो गया तो नित्य स्वाध्याय करने से ऋषि तृप्त तो होते हैं त्रिप्त होने से आपको आशीर्वाद देते हैं आशीर्वाद देने से आपको विद्या प्राप्त होती है द्वारा देवताओं को तृप्त करना ये यज्ञ जो संध्या वंदन पूजा आदि करते हैं हम इंद्रियों को तृप्त पूजा करते हैं इत्यादि जो होता है सब देवताओं के लिए है जैसा ब्रह्मचर्य आश्रम से ग्रस्ताश्रम में इत्यादि देवदाओं के लिए तो होता है प्रसिद्ध है मंदिर में पूजा पाठ ये सब करते क्योंकि देवदाओं के आशीर्वाद से ही हमको जीवन प्राप्त हुआ और जीवन में जो जो सामग्री हमको प्राप्त हो रही है ये सब देवताओं के आशीर्वाद से है जैसे भूमि में हम रहते हैं भूमि देवता यदि भूमि देवी के आशीर्वाद आशीर्वाद हमको प्राप्त नहीं है तो हम यहां रहने पाएंगे और जल देवता है जल के बिना जीवन नहीं वायु देवता है अग्नि देवता है सूर्य देवता सूर्य देवता वायुर्वता देवता, अग्निर देवता ये देवता, सब बोला ना पाठ में ये सब देवता है तो इन देवताओं को आपको प्रणाम करना पड़ेगा क्योंकि इनका बहुत उपकार आपका है बाकी आप जो करते हैं उससे तो कुछ होता नहीं है अब ये वायु देवता नहीं है अग्नि देवता नहीं है जल देवता नहीं है तो आपका क्या होने वाला कुछ नहीं होता तो सूर्य देवता नहीं है तो इन देवताओं को प्रतिदिन प्रणाम करके देवताओं को धन्यवाद देते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से हमें यह अन्न प्राप्त हो रहा है बेल प्राप्त हो रहा है वायु प्राप्त हो रहा है इसलिए आपको नमस्कार है आप हमें हमेशा पुष्ट रखिए ऐसे करके प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके तर्पण अर्पण करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते तो ये सब आपको ठीक रहेगा ऐसा इसीलिए वो यज्ञ के द्वारा हो गया और तीसरा ऋण है पितरों के लिए पितरों के लिए जो तर्पण करते हैं श्राद्ध करते हैं ये सब पितरों के लिए होता है तो इस प्रकार से कहते हैं ये जो ऋणत्रय है ना ये ऋणत्रय से मुक्त होने के बाद ही सन्यास लेना चाहिए यदि लेना भी है त्यागना भी है तो तीन ऋण से मुक्त होना चाहिए तो तीन ऋण से मुक्त होने के लिए तीन काम करना पड़ेगा पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वाध्याय करना पड़ेगा धर्म ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा बाद में फिर देवदाओं के इतनी करना तो पड़ेगा और ग्रस्थ आश्रम में होकर के संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी और संतान उत्पत्ति करेंगे तभी आप पितर ऋण से मुक्त होंगे तब तक पितर ऋण से मुक्त नहीं होता ऐसा कहा तो अब क्या होगा अब ये नहीं किया है तो कैसे जाएंगे तो भाष्यकार कहते हैं ऐसा है ये हमारे जो जाबाल श्रुति है ना इसमें तो विकल्प दिया हुआ जो वास्तव में ब्रह्मचर्य आश्रम में ही यानी अध्ययन करते हुए ही विरक्त हो जाता है पूर्ण विरक्त हो जाता है वो साक्षात सन्यास ले सकता है सन्यास लेकर के सन्यासोजित कर्मों को करते रहना चाहिए उसका अनुष्ठान करते रहना जैसा हमने कल बताया उनका जो उद्देश्य है मोक्ष पाने के लिए वो ही करते रहना चाहिए वो करते रहेंगे तो फिर बाकी कोई आपको बंधन में नहीं आएगा यदि ऐसा नहीं करता है तब तो फिर बंधन में होगा पाप होगा जो करना चाहिए वो नहीं करता है तो। अब वो विकल्प दिया है इसलिए ब्रह्मचर्यादेव प्रवचित ब्रह्मचर्य से भी हो, हो सकता है और जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन निकल सकता है यदि पक्का वैराग्य हो गया तो निकल सकता है अब गृहस्थ में गया तो उधर थोड़ा बहुत नियम है अब गृहस्थ में गया तो जिस दिन वैराग्य आया उस दिन निकल सकता है लेकिन वो पत्नी की अनुमति चाहिए पत्नी की अनुमति क्यों गृहस्थ आश्रम से नहीं निकल सकते निकलेगा तो फिर उसका कर्म नहीं किया जाता ऐसा ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास लेने के लिए मादा की अनुमति चाहिए यदि मादा जीवित है तो मादा से अनुमति लेके ही आप सन्यास में जा सकते हैं यह शंकराचार्य भगवान आदि में किया और गृहस्थ के बाद ऐसे वानप्रस्थ के बाद भी सन्यास लेने के लिए पत्नी की अनुमति चाहिए ये तीनों में पत्नी की दोनों में पत्नी की अनुमति चाहिए एक में मादा की अनुमति चाहिए तभी आप संन्यास में जा सकते हैं तभी कामयाब होगा ऐसा भी कर्मकांड करते हैं उसका जो कर्म है तो यहां आचार्य जी कहते हैं कि एक आपाकृत ऋण हो या ना हो दोनों स्थिति में यह विकल्प दिया हुआ इसलिए मैंने कहा जावाल श्रुति में विकल्प दिया है ना ये विकल्प नहीं होता तो समस्या खड़ी हो जाती कोई मानेंगे नहीं प्रमाण है नहीं आपके पास ऐसा कहेंगे लेकिन यहां विकल्प दिया है, ऐसा भी कर सकता है तो ऐसा भी कर सकता है। क्रम से लेंगे तो क्रम से जाएगा ब्रह्मचर्य गृहस्थ प्रत संन्यास ये क्रम है यहां कोई समस्या नहीं है अब इसमें भी जो कट्टर कर्मकांड है वो तो आगे नहीं मानते ग्रहस्थ तक रखते हैं या कभी कभी वानप्रस्थ तक बोलते उससे आगे नहीं मानते स्वातंत्र विद्या इस कारण से भी अब ये जो उर्ध्वरेता जीवात्मा है उर्ध्वरेता मनुष्य है जिन्होंने उर्ध्व ग्रहस्थ आश्रम को त्याग दिया या नहीं चाहिए सोचा तो उनके लिए फिर क्या रास्ता हो वो क्या करेंगे जीवन अब वो सन्यास नहीं लेंगे ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं करेंगे तो उनका जीवन सार्थक कैसे होगा इसीलिए तस्माद इसको स्वतंत्र ही रखना चाहिए ऐसा आगे कहा इसकी टीका देखिए नीचे विद्या कर्मणी न अंगा अंगी वेदिरे मिथो वे, व्यतिरेकित्व ऋदुगमन नैष्ठिक व्रदवी मत्व योजना ये अनुमान दिया था पहले यह विद्या ब्रह्म विद्या और कर्म ये दोनों अंग अंगी नहीं है परस्पर अंगांगी नहीं है क्योंकि विधि ये भिन्न भिन्न है जैसे ऋतुगमन नैष्ठिक वृद्ध यह उदाहरण दिया था तो ऋतु में भार्गमन जो गृहस्थ करते हैं और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अनुष्ठान होता है वो ये दोनों भिन्न भिन्न है अब एक के लिए ऋतुगमन करने के लिए कहा और नैष्ठिक को बिल्कुल नहीं करना है तो फिर ये जैसा भिन्न भिन्न है इसी प्रकार विद्या और कर्म भिन्न भिन्न है तथा कथम कर्मांगत्व विद्या ये किस प्रकार कर्मांगत्व का निषेध आप करते हो फिर भी कर्मांग हो सकता है ना बोले कि नमांगत्व विद्या कर्म अभाव कर्म अभाव का अर्थ करना है कर्म का साधन का अभाव कर्म वहां नहीं होता है कर्म साधन भी नहीं होता है साधन नहीं है तो कैसे करेंगे कर्म कर ही नहीं सकता जाया आदि साधन चाहिए तेषा में भी स्नान आदि कर्म आस्ती इतनी आशंका बोलते उनका तो तो कोई भी कर्म नहीं है ऐसा तो नहीं है ना वो ब्रह्मचारी होगा तो कोई भी कर्म नहीं करेगा सन्यासी कोई भी कर्म नहीं करेगा स्नान ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं स्नान भी नहीं करना चाहिए न स्नान करना चाहिए नंध व्यंजन करना चाहिए सन्यासी है सबको त्याग दिया अब जब सब को त्याग मतलब ये सब में क्या क्या आ जाएगा वो लिस्ट तो बनाया ही नहीं तो सब त्याग दिया मतलब सब छोड़ दिया हाँ तो इसलिए कभी भी कुछ भी छोड़ सकता है उनको कोई रोक नहीं सकते हमारे आचार्य स्वामी जी बार बार कहते रहते साधुओं का कोई भरोसा नहीं कब आता है कब जाता है कब छोड़ के जाता है उनका कोई कहीं होता नहीं वो आता है रहता है तो आप भला मानो फिर चले जाता है तो भला मानो वही हो और कोई रास्ता नहीं क्योंकि वो छोड़ना तो उनका स्वभाव ही है ना कभी भी छोड़ देता है तो अब क्या है सुबह उठ करके बोल देता है हम जा रहे हैं अब आप क्या बोलेंगी ना नहीं तो कर नहीं सकते तो जा रहे हैं, तो जाओ फिर क्या करें तो ऐसा होता है क्योंकि वो छोड़ छोड़ करके उनका आद, आदत यह ऐसा है कभी भी छोड़ सकता है कोई भरोसा नहीं होता इसीलिए ऐसे में ये सब कुछ छोड़ दिया तो स्नान आदि भी छोड़ देंगे अब स्नान करना बहुत कठिन काम है ना सुबह सुबह उठो ठंडी में फिर अव नहाओ धो फिर कपड़ा धो ये तो कब काम है तो सब में कर्म दिखता है उनको हम तो कर्म त्याग दिया कर्मों त्याग है कर्म में स्नान आदि भी त्याग देंगे तो ऐसा कहा तो, तो स्नान आदि कर्म है इनके लिए ऐसा बोले तो स्नान आदि कर्म की बात नहीं कर रहे यहां यहां तो अग्निहोत्र आदि वैदिक अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करते हैं स्नान आदि तो यथाविधि करते हैं करना है। हाँ, बाधिता अनुत्तिया तत्सदावे सत, भी वैदिक अग्निहोत्र होत्रादि अभाव न कृद्वंग जानस कि ये जो स्नान आदि कार्य है जो नित्य कर्म है नित्य कर्म तो जो जो पहले करते आया है अभ्यास के कारण उन नित्य कर्मों का अनुष्ठान वो निरंतर करते रहेगा सन्यासाश्रम में जितने नित्य कर्मों का विधान है उनका भी अनुष्ठान करेगा और बाकी जो करते आया है वो करेगा अब जो बहुत छोटे उम्र से लेकर के प्रातःकाल उठ करके दंडमंजन कर रहा तो वो तो अभ्यास हो गया अब इतने साल कर रहा है अब सन्यास लेने के बाद दंडमंजन छोड़ेंगे ऐसा तो होता नहीं वो वो करेंगे सुबह उठ करके करेंगे करने में उसको कोई समस्या नहीं होती है अब आ, उसका न करने का नहीं करने का कोई विधान हो ना हो विधान तो है नहीं भी होता है कुछ तो आदत से ऐसा चलता जैसा भोजन करना एक आदत है पानी पीना आदत हो गई अब जो सन्यास लेगा सन्यास लेने के बाद में जो पहले जिस प्रकार का भोजन करते थे वो सारा भोजन छोड़ देंगे ऐसा तो नहीं है जो पहले खाते पीते थे वही तो आगे भी खाएंगे क्यों दूसरा खाने से उनको हजम नहीं होगा वो कैसे खाएंगे दूसरा तो इसलिए वो जैसा हो गया है उसके जो है वालदानिवृत्ति से वो सब चलता रहेगा ठीक है ना किन्तु वैदिक अग्निहोत्रा आदि अभाव वैदिक अग्निहोत्रा आदि कर्मों का अभाव होता है वैदिक अग्निहोत्रा आदि कर्म नहीं करते क्रदुअंगदा ज्ञानति इसलिए ज्ञान को क्रदु अंग नहीं माना जा सकता शब्देदी सूत्र अवय व्यावर्त्या महा अब ये शब्द ही यह सूत्र का जो अवयव है इसमें क्या शंका है उसका उसी के शंका उठाकर के उसी का उत्तर देते हैं कि ऊर्धरे आश्रम का श्रवण नहीं है ऐसी शंका उठाया उसका उत्तर में कहा सूत्र अवयवे ना सूत्र का अवय से उत्तर कहते हैं शब्देही कर्म अनधिकृता अंधादि विषय पारिव्राज्य मित्र संज्ञा हाँ, हाँ, पूर्वादि कहते हैं हा आपने जो बोला सही है कि कहीं कहीं उपनिषदों में आ, शास्त्रों में स्मृतियों में जैसे मनुस्मृति आदि है स्मृतियों में भी संन्यास के बारे में कहा है जरूर हमने भी देखा पूर्वादि कहता है लेकिन वो किसके लिए कहा जो कर्म में अधिकारी नहीं है उनके लिए कहा कर्म नहीं कर सकता है कर्म करने में सक्षम नहीं है समर्थ नहीं है जैसा अंधा है कोई व्यक्ति अंधा है वो कर्म नहीं कर सकता क्योंकि वो घृता आवेक्षण आदि करना पड़ता है घी को देखना पड़ता है मंत्र पढ़ना पड़ता है वो क्या करेंगे वो अंधा होकर के तो कर्म नहीं कर सकता अब अंधा होकर के कर्म में अधिकारी नहीं अब वो शादी भी नहीं हो सकता तो फिर क्या करेंगे संन्यास ले लेंगे तो उनके लिए संन्यास होगा हाँ और जो लंगड़ा है मतलब समझ लो पायर से लंगड़ा है तो पैर से लंगड़ा है तो वो भी तो कर नहीं सकता उसको भी कभी कन्या नहीं मिलती है तो फिर वो भी सन्यास ले लेंगे कर्म में अधिकार नहीं है क्यों लंगड़ा होगा तो फिर वो प्रदक्षिणा आदि करना ये सब काम करना नहीं होगा बैठ नहीं सकता प्रदक्षिणा नहीं कर सकता तो फिर कर्म कैसे करे तो जो जो ऐसे आ, अंधे है कने हैं मुख है और लंगड़े है ये जो होते कर्म में अधिकारी नहीं है कर्म का संसाधन वो जुटा नहीं सकता है ऐसे असमर्थ लोगों को सन्यास लेना चाहिए ऐसा ठीक है वो सन्यास लेके चुपचाप का इन्वाइट करके जब करेगा भजन करेगा ठीक है तो उनके लिए कहा गया है ऐसा कहेंगे आगे भी बताएंगे ऐसा हाँ इन पर बहुत जोर देंगे ऐसा कहेगा ये तो अधिकारी के लिए कोई था अनाधिकारी जो सब कुछ स्वस्थ है बुद्धि ठीक है आ, सब व्यवस्था लोग भी ऐसे कहते हैं ना जब सब कुछ आप ठीक ठाक दे करके बोलता रहे तो ऐसे क्यों संन्यास लिया इतना जवान है अच्छा है अब कर्म करो पैसा कमाओ उस ग्रस्त आश्रम जीओ ऐसा क्यों कर्म किया ऐसा लोग पूछते रहे तो हम लोग यात्रा में जाते हैं ना पूछते क्या हो गया दिमाग खराब हो गया ऐसा क्यों किया ऐसा बोलते हैं और उनको वही लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो ये काम ये संन्यास लेने का मतलब ये गलत कर रहा है ये कुछ खोपड़ी कहीं खराब हो गया तो हम कुछ बोलना नहीं वो हाँ ठीक है आप जब बोलोगे हमारा खोपड़ी खराब है ऐसा मान लेना ठीक है तो तर्क करने से ठीक नहीं कई बार ऐसे हुआ ट्रेन आदमी में आते हैं ना वो बाइड करके बोलते रहते हैं वो ऐसे क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ ऐसे फिर वो अपने आप रीजन बताएंगे आपको कोई आ, क्यों प्रेम भंग हो गया हाँ फिर आप जो है कोई फेल हो गया फिर क्या घर से भगाया है क्या, क्या क्या वो कुछ ना कुछ अपने आप लगाएंगे ठीक है कुछ भी हो गया ऐसे बोल ना नहीं कहने पर आप वो मानने वाले नहीं होते पर एक बार हमारा ऐसा मैंने बहुत या, यादगार एक अनुभव है हम लोग संन्यास लेने के बाद में ऐसे परिवार जन के लिए गए थे इधर उधर यात्रा करते हुए तो काशी जाना था काशी में गया तो काशी में कोई मठ में रुका हुआ था बहुत साल पहले लगभग तो 20-25 साल पहले होगा तो वहां से मुझे मुंबई जाना था वहां कोई सत्संग में बुलाए कोई भक्त के वहां तो स्वामी जी ने कहा गुरु जी ने कहा वहां जाइए वो बुला रहे कई समय से आप जाके आइए वैसा तो अभी क्या कर सकते देखेंगे तो फिर वहां से ट्रेन के लिए टिकट करना था वो आश्रम में जो रहा फिर उन्होंने टिकट कहाँ मिलता है ऐसा बताया हमें वहाँ जाकर के लाइन में खड़ा रहा टिकट खरीदने के मुंबई जाने के लिए वो बहुत भीड़ है टिकट नहीं मिल रहा दो तीन दिन गया वो नहीं मिला फिर ये बदल बदल करके ऐसा किया तो एक दिन ऐसा खड़ा था तो एक जवान व्यक्ति आया वही कहा लोकल है कोई वो काशी का आकर के मेरा हाथ पकड़ करके बाजू में लेके गया मैं सोचा कुछ मदद करने के लिए लेके जा रहा हूँ उसने पूछा अरे तुम्हारा क्या हो गया भाई दिमाग खा हो गया मतलब कोई ठीक है स्वास्थ्य है मैं मतलब सब ठीक है <laughs> तुम ये सन्यास क्यों लिया तुमने बोला ऐसा तो हो गया अब संन्यास हो गया अब क्या कर रहे हैं उन्होंने वो बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं अरे गलत किया है अब ज्यादा समय नहीं हो तो ये छोड़ो ऐसा नहीं ठीक नहीं अब वो आप जवान है और वो अच्छा है वो ये क्यों करना है ये सब जो है ना ऐसे लोग करते ऐसे ही बोला उन्होंने जिसका अगर ठीक नहीं रिमार्क ठीक नहीं ऐसे इस लोग करते ये अच्छे लोगों के का काम नहीं तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं अब हो गया अब क्या कर सकते हैं अब तो छोड़ नहीं सकते तो ऐसा करके मैं उनको मतलब उनके साथ लेके बात किया तो उसके बाद तो और उनको चढ़ गया वो बोलने लग गया कि आप क्या करते हैं आपका पैसा कैसा आता है फिर कौन हमने बोला हम कोई कोई कुछ दे देता है कहीं दे देता है ऐसा काम चलता है कोई भरोसा तो है नहीं कभी पैसा मिला तो उसी के हिसाब से चलते नहीं मिला तो उसी के हिसाब से चलते ऐसा होता है तो फिर मेरे को समझ में तो इतना वो बात किया तो मैंने पूछा आपकी शादी हो गई क्या हाँ बोला हो गया कितना समय होगा एक महीना ही हुआ अच्छा ठीक है तो तब मैं मैंने ये कहा हाँ ठीक है अभी एक महीने में तो ऐसे ही रहेगा तो बाद में हम दो तीन साल बाद मिलेंगे तब देखेंगे आप आप जो है ऐसे बात करते हैं कि क्या बल तो ऐसा करके उनको मजाक किया फिर तो उन्होंने कुछ पानी पुनी खरीद करके पिलाया और तो बोले कि आप बहुत अच्छा प्रेम से बात करके ऐसा ही उसी यात्रा में ट्रेन में क्योंकि उस समय पहले संन्यास लेकर के होता है। तो ऐसे परीक्षाएं होती और ट्रेन में भी ऐसे हुआ था एक लड़का आगे बैठा फिर वो भी ऐसे ऐसी बात करने लगे वो वो भी शादी करके पत्नी को घर में छोड़ करके नौकरी में जा रहा है और पूरा उसकी चिंता लगी हुए और वो उतना टेंशन में था फिर क्या क्या बात कर बोल रहे नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है ऐसा हो गया ये हो गया सब करके रो रहा था तो ऐसा होता है उस समय उनका भाव और उनको ये दिखता है कि ये कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम है तभी तो ये संन्यास लिया है इस प्रकार सोचते हैं तो ऐसे पहले जमाने में भी थे कर्मकांडी तो ऐसे ही सोचते थे इसलिए इस प्रकार के भाव में रखते थे और बाकी जो संन्यास तो होते हैं वो ग्रस्थ आश्रम के बाद वृद्ध संन्यासियों को नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं युवा को मिलेंगे तो नहीं करेंगे युवा को कोई भरोसा नहीं है ना वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसलिए उनको प्रणाम नहीं करते थे आजकल तो कर रहे हैं लेकिन पहले नहीं करते थे तो वृद्ध सन्यासी होगा बुजुर्ग है वृद्ध करके प्रणाम करेंगे ऐसा था तो इसलिए शंकराचार्य जी भगवान आकर के बहुत उपकार किया हमारे ऊपर यदि ऐसा उनके ये व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग सन्यास ले ही नहीं सकते थे सन्यास लेने का कोई है नहीं ग्रस्त में जाना ही पड़ेगा आपको सन्यास लिए बिना ही ग्रस्त में जाकर के सब करके ही तब संन्यास ले सकता था तो इसलिए यहां शंका कर रहे हैं कि ये जो पारिवराज्य की बात कर रहे हैं आप ये कर्म अनधिकृत अंधादि विषय कर्म में अधिकार नहीं है जिनका ऐसे अंधा आदि के लिए है ऐसा कहेंगे तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं है कि प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गार्हस्थ्या प्रतिपन्न है जिन्होंने प्राप्त किया गार्हस्थ्य उनके लिए भी कहा है जो गार्हस्थ्य प्राप्त नहीं किया उनके लिए भी कहा है दोनों के लिए यह संन्यास का विधान है जाबाल बाल श्रुति आदि टीका मंदिर ऋण अकृति स्मृतिभ्या अकृत ऋण्वरेध शब्द शब्दीदर्धरेध शब... शिद मैथुन असम उपलक्षित पारिव्राज्य मशंक्या कहते हैं ये जो ऊर्धरेता की बात कर रहे हैं ना वो भी गृहस्थों के लिए है कैसे कि ऋण अपाकरणे श्रृति स्मृतिभ्या श्रुति और स्मृति में जो तीन ऋणों की बात कही है वो त्रिन तीन ऋणों का अपाकरण किया यानी विधिवत अध्ययन किया और विधिवत विवाह जीवन अपनाया अग्निहोत्रा आदि कर्म किया सब कुछ किया सब कुछ करने के बाद संतान उत्पन्न हो गया सब कुछ हो गया तो तीन कार्य हो गया तो वो ऋण त्रय मुक्त हो गया मुक्त होने के बाद में गृहस्थ सेव अपृत्य तो जो गृहस्थ हो गया तीन ऋणों से मुक्त हो गया तीन ऋणों को जिन्होंने पूरा कर दिया यानी ऋण झुका दिया अब अब ऋण नहीं है उनके ऊपर ऐसे जो होते हैं उन्हीं को ऊर्धरे अभी, अभी तीन ऋण मुक्त हो गया अब गृहस्थाश्रम ते आगेंगे तब वो ऊर्धरे तो उर्धरे ये कोई ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं है गृहस्थ ही ऋण त्रय से मुक्त होने के बाद में जब सन्यास लेता है तो उस समय वानप्रस्ता में जाता है तो उस समय मैथुन असमाचरण कहा है। तो मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए कहा जो गृहस्थ आश्रम में रह करके करते हैं हृदय भार्य हो इत्यादि नियम से करते हैं और जब गृहस्थ छोड़ दिया वानप्रस्थ में गया तो फिर मैथुन नहीं करते हैं तब ऊर्धरे हो गया ऐसा कहते तो इसी का ऊर्धरे शब्द का अर्थ है इसीलिए उसी के द्वारा उपलक्षित पारिवराज्य को यहाँ कहा गया है यहां साक्षात सन्यास लेने की बात नहीं है ऐसी आशंका करने पर उसके उत्तर में आचार्य जी ने कहा अपाकृत अनापाकृत ऋण ऐसी बात नहीं है जिन्होंने ऋणों को पूरा किया है ऋणों से मुक्त हो गया उनके लिए भी कहा है और जो ऋणों से मुक्त नहीं हुआ उनके लिए भी कहा दोनों के लिए ये विधान किया है So, साक्षात विधि श्रुति विरोधे अर्थवाद श्रुति स्मृतियों बाध्यता इत्या उत्तम कि साक्षात श्रुति के साथ विरोध होने पर अर्थवाद श्रुति स्मृति के संबंध में जो आप कहते हैं उसका तो त्याग करना चाहिए साक्षात श्रुति है यहां क्यों जाबाल श्रुति कहती है ब्रह्मचर्यादेव प्रचित तो साक्षात श्रुति है इसीलिए आपके जो अर्थवाद श्रुदिस्मृति आदि में जो कुछ कहा हो उसको बाधित कर देना चाहिए इस दृष्टि से भाष्यकार ने प्रसिद्धम श्रुदिस्मृति प्रसिद्ध हम कहते हैं यह बात नहीं है हमने ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास लिया इसलिए हम इसी के संबंध में इसी को पुष्ट कर रहे हैं या इसी के संबंध में बात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि यह श्रुदिस्मृतियों में है इसको छुपाया गया कि इसको प्रकट नहीं किया वो ग्रस्थ आश्रम को मुख्य मानने के चक्कर में ये ब्रह्मचर्यादि आश्रम से जो सन्यास का विधान था श्रुदि स्मृतियों में उसको छोड़ दिया था इन्होंने तो आचार्य जी ने उसको प्रकट किया बात तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद इत्यादि दर्शिता यही स्मृति है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद आदि स्मृति है स्मृति स्मृति कौन सी होगी भाष्यकार ने श्रुदी स्मृति प्रसिद्धम कहा ऐसा कहकर केवल श्रुदी दिया स्मृति नहीं दिया तो टीकाकार स्मृति भी देते हैं तस्य आश्रम विकल्प एक ग्रुवते ये तम इत्यादि उदाहर इस प्रकार के स्मृति है स्मृति है तस्य आश्रम विकल्प एक ग्रुवते उस ब्रह्मचारी के लिए आश्रम विकल्प कुछ लोग मानते हैं एक पक्ष में ऐसा आश्रम विकल्प है यानी साक्षात ब्रह्मचर्य से ग्रहस्थ में भी जा सकते हैं साक्षात संन्यास में भी जा सकता है हो नहीं सकता वनप्रस्त ग्रस्थ के बाद में होता है तो ब्रह्मचर्य से संन्यासी लेना पड़ेगा या फिर नैष्ठिक ब्रह्मचार्य लेना पड़ेगा तो ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचार्य फिर उसके बाद में सन्यास। ऊर्धरे आश्रमेश विद्या सिद्धो फलिदमा इस प्रकार आश्रमों के द्वारा विद्या सिद्ध हो जाती है ऊर्ध्रेद आश्रमों में विद्या सिद्ध है ब्रह्म विद्या वही प्राप्त होती है ऐसा निश्चय होने पर उसका अंतिम निर्णय दिया कि तस्मा स्वातंत्र विद्याया तस्तंत्र केवलाय सिद्धा मुक्ति फलदा वक्त शब्द तो वो स्वतंत्र रूप से ब्रह्म विद्या फल देती है इसके कारण उससे मुक्ति फल मुक्ति रूप फल भी प्राप्त हो जाता है इसीलिए फल सफल है वो सीधा उसमें जा सकता है यदि प्रथम पुरुषार्थाधिकरण इस प्रकार प्रथम पुरुषार्थाधिकरण पूरा हो गया अधिकरण में क्या दिखाया कि मोक्ष एक स्वतंत्र पुरुषार्थ है वो साक्षात कर्म से संबंध नहीं करता ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलदाई है उसको भी कर्म के साथ सीधा संबंध नहीं है और उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए यहां ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास का विधान भी शास्त्र में है ऐसा सामान्य वक्तव्य दिया लेकिन यह इतनी छोटी बात नहीं है कोई एकाएक वो स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि अब किसी को ब्रह्मचर्य से साक्षात संन्यास की व्यवस्था दे दी और उनको संन्यास लेने के बाद में आ, सब जगह उनको आदर सम्मान मिल गया सब कुछ व्यवस्था हो गई तब तो फिर सब लोग वहीं जाना चाहेंगे गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे गृहस्ताश्रम में नहीं जाएंगे तो कर्म बाधित हो जाएगा कर्म लुप्त हो जाएगा इसलिए ये बहुत बड़ा मन प्रश्न है और वेद के अस्सी प्रतिशत तो कर्म है तो आप सीधा इनको सन्यास में भेज देंगे ये तो फिर बाकी कोई अग्निहोत्र कोई कर्म आदि करेगा दान धर्म कुछ नहीं करेगा अब सारे हमारे जो दर्शन शास्त्र के अनुसार हमारे संस्कार के अनुसार, भारतीय संस्कार के अनुसार धर्म के अनुसार जो कुछ करना है सब लुप्त हो जाएगा अब इनके पास दान करने के लिए कुछ है नहीं तो क्या दान करेंगे ये तो दान लेकर के खाएंगे वो तो स्वयं दान तो नहीं कर सकता तो दान धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहेगा इसीलिए ये विकल्प पर नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा पूर्वक का आग्रह है इसके इसके लिए आगे का अधिकारण विस्तार से इस पर विचार करेंगे तो हम तो ये नहीं कहते कि सब लोग उसमें जाना चाहिए और जैसा हमने कल बताया सब उसमें जाएंगे भी नहीं और कोई कोई जन्म से ही विरक्त दिखते हैं, उनको ऐसे सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं है या छोटे उम्र से ही वो विरक्त हो जाते अब जो छोटे उम्र से विरक्त होते हैं उनका कोई पूर्व संस्कार रहता है उसके बिना ऐसा क्यों करेंगे जबकि घर में कोई सब लोग विरोध करता कहीं उनका कोई सपोर्ट ही मिलता नहीं है ना समाज भी विरोध करता है आप साधु बनने जा रहे हैं कौन गांव वाले मानेंगे कि आप साधु बनने जाओ बहुत अच्छी बात है आपको भेजेंगे नहीं तो आपको फिर कमरे भी बंद करके रखेंगे ऐसा बंद करके कर रखते है हमको सबको बंद करके कर कर रखा था तो बंद करके रखते हैं फिर उसके बाद जो है आ, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे आप यात्रा के लिए पैसा नहीं देंगे कुछ नहीं करेंगे अब आजकल तो यदि आप आश्रम से यदि घर घर से भागना चाहते हैं तो केस लगा देंगे केस लगा करके जेल में भी भेज सकता है कानून व्यवस्था है ऐसा नहीं जा सकते आप तो बहुत सारी समस्या है तो कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता अब अध्ययन करने के लिए स्कूल जाते हैं स्कूल में कोई सपोर्ट मिलता है क्या नहीं मिलता है स्कूल में भी सपोर्ट नहीं मिलता है कॉलेज में भी सपोर्ट नहीं मिलता है और समाज में भी सपोर्ट नहीं मिलता कहां सपोर्ट मिलता है कहीं कोई बोलता है कि आप संन्यास ले लो बहुत अच्छा काम है कोई नहीं बोलता तब भी वो संन्यास ले रहा इसका मतलब क्या है इनके अंदर कुछ ऐसे बलवान संस्कार है तो कुछ शक्ति ऐसा अंदर से फोर्स करती है कि हमें यही करना चाहिए ऐसा करके निश्चय करते हैं और सब छोड़ छाड़ करके हो जाता है जैसा कोई अच्छे घर में जन्म लेकर के भी गलत रास्ते पर जाता है अच्छे घर में है और सब व्यवस्था उनकी ठीक है ऐसा होने पर भी कोई चोर बन जाता है डाकू बन जाता है गलत रास्ते पर जाता है आजकल तो नशा करते हैं सब कुछ गड़बड़ हो जाता है ऐसा क्यों करता है वो भी संस्कार के कारण करता है उसके अंदर ऐसा कोई गलत संस्कार रहता है और जब तक वो चोरी नहीं करेगा उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी दिमाग ऐसा घूम है ना वो चोरी करने से ही संतुष्टि मिलती है ऐसा ही संस्कार के कारण पूर्व संस्कार के कारण ऐसा होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता ये पुराणों में भी है सनकाध ऋषि है शुभ ब्रह्म ऋषि है बहुत सारे ऋषियां हैं, ऐसे जन्म से ही वो विरक्त हो गए हैं ऐसे विरक्त होकर के चले गए और उनको वापस नहीं ला पाए ऐसा होता है तो इसीलिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा अब जब सनकाध ऋषियों को हुआ और शुभ ब्रह्म ऋषि को हुआ तो क्या इस समय कालियुग में नहीं हो सकता मनुष्यों को नहीं हो सकता ऐसा नहीं कि कालि में भी हो सकता अब वो कैसे स्तर पर होगा स्तर थोड़ा आगे पीछे रहेगा वो बात अलग है क्योंकि यहाँ आजकल के जो अध्ययन आदि जो व्यवस्था है वो इसके अनुकूल नहीं है इसको प्रतिकूल व्यवस्था इसके कारण कुछ कमजोरिया तो रहेगी और उन कमजोरियों को धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि सं्यस्त होने के बाद में वो पूरा सिद्ध हो जाते हैं और पूरा सही सही हो जाता ऐसा वो नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत तो संस्कार उसका भी रहेगा और पीछे का कुछ संस्कार भी रहेगा और अपने कुल से जो संस्कार मिला है वो भी रहेगा कोई अच्छा संस्कार मिला तो वो भी रहेगा अब गलत संस्कार मिला तो वो भी रहेगा तो ये सब कुछ रहता है इसीलिए ये पहले तो ये निश्चय करना है कि आश्रम से ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास होता है और वो समाज के हित में है समाज का हित में नहीं है किसी भी दृष्टि से समाज का हित क्या होता है कुछ नहीं होता तो अच्छा ही तो होता है अच्छा काम करता है वो तो ठीक है इस प्रकार से है और भिक्षा आदि के लिए दान भी मिल जाता है हो जाता है इसीलिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा यह अभी अगले अधिकरण में विस्तार से बताएगा तो परामर्श अधिकरण नाम की दूसरे अधिकरण है पूर्व अधिकरण अवांदर सूत्रेण आक्षेप लक्षणाम संघतिम विवक्षण आक्षिपति पूर्व अधिकरण में जो अवान सूत्र आया था यानी बीच में जो सूत्र आया था जैसा ऊर्धरे शब्दे ही ये जो सूत्र आया था ये सूत्रों से जो पक्ष मिला है जो विचार प्रकट हुआ है उसके साथ संगति दिखा करके आगे का प्रकरण को चलाना चाहते हैं तीन सूत्रों का अधिकरण है पहले शारीरिक न्याय संग्रह देखिए स्मृति आचारयोर आश्रम चतुष्टय विषयो भ्रांधित्व मूल आकांक्षायाम विधि संयुक्त वाक्य कल्पना अब न्याय संग्रहकार सारा संग्रह करके बता रहे स्मृति आचार यो स्मृति और आचार स्मृति के अनुसार और आचरण के अनुसार स्मृति और आचार आचार मन शिष्टाचार चल रहा उसके अनुसार आश्रम चतुष्ट विषय यो स्मृति आचार क्या कहता है कि चार आश्रमों की बात करते हैं ये प्रसिद्ध है चार आश्रम भ्रांतित तो असंभव है ना चार आश्रम के विधान को भ्रांति नहीं माना जा सकता यानी ये भ्रमित है गलत है ऐसा नहीं माना जा सकता तो फिर क्या करना पड़ेगा मूल आकांक्षायाम यह स्मृति और आचार आचरण का एक मूल होना चाहिए मूल मनुष्य श्रुति होनी चाहिए क्योंकि श्रुदी के अनुसार जो स्मृति है वो प्रमाण है और श्रुदी के अनुसार जो आचरण है वो प्रमाण होता है आचरण भी है श्रुदी भी है समझ लो लेकिन श्रुदी में ये नहीं है तो फिर वो पूरा प्रामाणिक नहीं होता तब कहते हैं मूल आकांक्षा या श्रुदी की आकांक्षा होने पर विधि संयुक्त वाक्य कल्पनाद लगी यहाँ से संयुक्त एक वाक्य की कल्पना करने से अधिक सरल है लगी यह हम अभी उससे कठिन क्या है वो आगे बताएंगे एक वाक्य हमें बताना है उनको तो विधि संयुक्त वाक्य की कल्पना करना इसमें ये ध्यान देना है कि स्मृति आचार के द्वारा प्राप्त चार आश्रम के लिए हमें एक मूल श्रुति की आवश्यकता तब वो पक्का हो जाए की आकांक्षा होने पर विधि संयुक्त वाक्य कल्पना और एक वाक्य मिला उसी में विधि की भी कल्पना करनी विधि मैंने नियम बनाया ये करना चाहिए ऐसा कहा और उसी के साथ एक वाक्य की कल्पना करनी चाहिए विधि संयुक्त वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी मतलब ऐसा वाक्य नहीं मिला तो हमको कल्पना करनी पड़ेगी है तो है ना स्मृति और शिष्टाचार चल रहा तो कहीं ना कहीं श्रुति होगी ऐसे हमें कल्पना करनी पड़ेगी तो इस कल्पना से सरल है क्या करना सरल है त्रयोधर्म स्कंधा इत्यादिशु त्रयोग धर्म स्कंधा छांदो के उपनिषद द्वितीय अध्याय में जो वाक्य आया इस वाक्य के आधार पर स्कंधा नाम धर्म त्रित्व उपाधिवे शब्द से यहां तीन धर्मों को लिया गया तीन धर्म को यानी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वान तीन धर्मों को लिया गया इसके उपाधि मान करके प्रतिपन्नेशु आश्रमेशु जो आश्रम प्रतिपन्न है प्राप्त आश्रमों में विधि कल्पन उसमें विधि की कल्पना साक्षात कर देंगे हमें विधि संयुक्त वाक्य की कल्पना करने से अच्छा है कि जो वाक्य त्रयोग धर्म त्रयो इत्यादि मिल रहे हैं उसमें हम विधि मात्र की कल्पना करेंगे क्योंकि वाक्य तो मिली रहा उसमें चार की बात कर रहे हैं ठीक है ना तो, अन्य परेश्वि वाक्य उपरिधारणवद विधि विधिम आश्रमा कल्पय इसीलिए विधि कल्पना करके अन्य पर वाक्यों में भी उपरी धारणवत अन्य पर वाक्य मैंने किसी अन्य वाक्य के साथ संयुक्त है कोई दूसरा वाक्य चल रहा है जैसा ग्रस्त आश्रम के बारे में कह रहा है दान धर्म के बारे में कह रहे हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में उसी के साथ में संयास आश्रम को भी कहा गया क्योंकि ब्रह्मस्थो अमृतत्व में इस वाक्य का आगे आता है धर्म त्रयो धर्मस्क बोला और उसके बाद में ब्रह्मस्तो अमृतत्व में भी कहा कि संन्यास ऐसा नहीं कहा तो है तो विवाद वो जो वाक्य है उस वाक्य को भी हम विधि मानकर के प्रमाण मान सकते कैसा एक उदाहरण दे रहे उपरिधारणवध विधि ये कर्मकांड का उदाहरण है ये वाक्य पहले आया था कि कर्म में एक महापित्र य होता अब क्या दिखाना है एक वाक्य हमें पूरा प्राप्त हुआ एक कोई वाक्य खंड प्राप्त हुआ उस वाक्य अंश में वाक्य भाग में एक भाग तो स्पष्ट है कि वहां विधान है ऐसा स्पष्ट है जैसा त्रयोग धर्मस्क तीन आश्रमों के बारे में विधान है स्पष्ट है लेकिन उसी वाक्य के आगे में ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में जो चतुर्थ आश्रम की सूचना है इसमें विधान स्पष्ट नहीं कारण क्या है अल्पूर्ववादी बोलेंगे आप ब्रह्म संस्थ अमृत में है अभिप्राय कहना पड़ेगा वो पहले क्यों नहीं होता तीन धर्मस्क है तीन आश्रम है इसमें कोई भी ब्रह्म संस्थ हो सकता है आप ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में चतुर्थ आश्रम का विधान कैसे मान रहे ये तकड़ा प्रश्न करे क्योंकि विधान वाके कुछ आया नहीं और वहां चतुर्थ आश्रम सन्यास का कोई शब्द भी नहीं है तीन आश्रम बोलने के बाद में आगे ब्रह्म संस्थ अमृत में भी तरह कर दिया तो अब वो कहता है कि ये तो गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है भानप्रस्थ में भी हो सकता है ब्रह्मचारी में भी हो सकता है जहां ब्रह्म हो जाएगा वहां चलेगा लेकिन फिर भी वो ग्रहस्थ में ज्यादा अच्छा है ऐसा करके वो ब्रह्म संस्थ को ही मानना चाहेंगे ऐसा कहेंगे क्यों वहां बहुत धर्म कार्य करता है धर्म कार्य करने का तो उसका अंतकरण शुद्ध होता है भगवान का आशीर्वाद हो जाता है तो बाद में वो ब्रह्म समस्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है इत्यादि तर्क करेंगे इसीलिए ये वाक्य में हमारी समस्या है वाक्य में विधान नहीं मिलता चतुर्थ आश्रम का विधान नहीं मिलता और विधान नहीं मिलने का अर्थ है मूल श्रुति नहीं है आपके पास संन्यास आश्रम कहने वाली श्रुति नहीं है तो फिर वो सन्यास आश्रम को नहीं मान सकते ये है इसके लिए कर्मकांड का दृष्टान्त है ऐसा वाक्य हो जिसमें प्रथम भाग में विधि स्पष्ट हो और द्वितीय भाग में विधि स्पष्ट नहीं है फिर भी कर्मकांडियों ने उसको विधि माना ऐसा कोई वाक्य मिलना चाहिए इस प्रकार से वाक्य समान मिले ना तो वो मान लेगा फिर वो ठीक है वो ऐसा आपने माना है ठीक है तब वो हम ऐसा ही मान सकते हैं तर्क देना पड़ेगा ना ऐसा कहने से नहीं होगा इसलिए ऐसा वाक्य का उदाहरण दे रहे ऊपरी धारण एक वाक्य है। ये महापित्र यज्ञ नाम का एक यज्ञ है महापित्र यज्ञ में ये महापित्र यज्ञ जो लोग दिवंगत हो गए उनके लिए किया जाता है ठीक है तो उसी यज्ञ में जब हविश डालने के लिए लाएगा हविश का अर्पण करना है अग्नि में वो लाते समय ये श्रुवा में लाता है श्रुवा करके है जैसे लंबा स्पून जैसा रहता आपने देखा होगा उसको श्रु बोलते है श्रख बोलते हैं श्रुआ बोलते है। तो श्रुवा में जो हविश रखा है वो एक हविष ऊपर रखा एक हविष नीचे रखा है समझ लो तो ऊपर रखने का और नीचे रखने का विधान है तो उस समय ये जो महापित्र करेंगे तब कहते हैं सुरुजी प्रक्षिप्त हवीर आहवनीयम वो आहवनीय के पास जब प्रक्षिप्त हवि को लाएंगे तो जब लाते हैं उस समय पित्रे होमे यदि पितर संबंधी होम है तो उस हवि को अधस्ता समिधम धारे थी वो सुरवाके नीचे रखेगा उसको नीचे रहकर के ऐसे पकड़ेगा ठीक है तो फिर वो डालने के लिए जाता ये ने आप जो जिस बर्तन से निकाला उस बर्तन से निकाल करके हम इसमें डालने के जा रहे हैं उसके बीच किया है तो उस समय इसको शुरुआत ऊपर रख के ऐसा अधस्ता समिधम धारयती ये पितरों के लिए कहा गया तो समिधम धार होगा उसके बाद में आगे आता है ऊपरी ही देवे भ्यो इतना कहा ऊपर ही मैंने ऊपर देवताओं के लिए धारण करना चाहिए का, किंतु तो यहां स्पष्ट नहीं है कि देवताओं के लिए धारण करने का यहां विधान है कि नहीं ऐसा स्पष्ट नहीं है, है। क्योंकि यहां महापित्र यज्ञ का प्रसंग चल रहा है वो उसी में यह कहा जा रहा है किंतु तो देवेभ्यो भी धार है इतना गल क्या कोई विधान नहीं है अन्य का तो स्पष्ट है लेकिन इसका स्पष्ट नहीं है नहीं होने पर भी जब अन्यत्र अन्य यज्ञ में अन्य देवताओं के लिए जब यज्ञ करेंगे ये महापित छोड़ करके अन्य तो कोई करेंगे तो उसमें देवदाओं के लिए जब हविष लाते हैं तो श्रुवा के ऊपर रखना तो देवदाओं के लिए श्रुवा के ऊपर रखेंगे जो जो भी होगा हविष डालेंगे तो ये तो नीचे रखेंगे पितरों के लिए तो ये दोनों समझ में आ गया तो एक विधि के साथ दूसरे विधि को जोड़ करके आपने बनाया है यानी ये वाक्य ऊपर ही देवे यदि विधि का अंतर्गत न होने पर भी अन्य वाक्य के शेष भाग होने पर भी उसी को आपने विधि माना ऐसा ही यहां हमारे यहां त्रयोग धर्म स्कंधा इत्यादि वाक्य में ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में शिष्ट वाक्य है वाक्य का एक अंश मात्र है उसको भी हम विधि मान सकते हैं ऐसा उदाहरण दिया इसके लिए कहते हैं परिधारणवत विधिम आश्रमा कल्पय ऐसे कल्पना करके यथा अधिकार इच्छया आश्रम विकल्प समुच्चय प्रतिपत्ति रुपता जैसे अधिकार है अधिकार के अनुसार स्वेच्छा से आश्रम विकल्प कर सकता है संन्यास लेना तो संन्यास ले सकता है ग्रस्त में जाना जा सकता है अपनी इच्छा से कर सकता है इस प्रकार समुच्चय प्रतिपन्न विधि को हमने स्वीकार किया विकल्प भी है समुच्चय भी है विकल्प मैंने कोई भी एक ग्रहण कर सकता है ब्रह्मचर्य से कोई भी एक ग्रहण ब्रह्मचर्य तो सर्व लिए रहेगा सभी के लिए रहेगा उसके बाद कोई भी एक ग्रहण कर सकता है अब समुच्चय का अर्थ होता है सभी आश्रमों का क्रम से जाएगा ब्रह्मचर्य से गृहस्थ ग्रहस्थ के बाद वानप्रस्त वानप्रस्त के बाद संन्यास इसको बोलते हैं समुच्चय अनुष्ठान और ये इसको क्रम संन्यास भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है क्रम संन्यास और ये जो सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास लेते हैं, ये विकल्प है विकल्प संन्यास है अब इस पर भी वो बोलेंगे कि जब पक्ष दो रहता है तो विकल्प पक्ष ग्रहण करने का अधिकार नहीं है ऐसे सब बोलेंगे बोलता वो तो विकल्प है ना अब वो किसी कारण से यहां नहीं होता है तब आपके लिए कहा ऐसा नहीं कि आप वहीं से विकल्प कर दो ऐसा नहीं है यहां नहीं होता है क्रम में कुछ क्रम सन्यास नहीं ले सकता है जैसे आप उन्होंने बोला कोई अधिकारी नहीं है उनके पास कुछ कमजोरियां हैं इसके कारण वो वहां जाकर के वो करता है ऐसा है इसमें टीका न्याय संग्रह में देखिए अथवा यज्ञ अध्ययन अब एक पक्ष से ये हो गया इस प्रकार विकल्प समझे हो सकता दूसरा अथवा यज्ञ अध्ययन दान तप आचार्य कुलवासा नाम कथंचित सर्वाश्रम साधारण्य संभवती ये जो त्रयो में जो यज्ञ अध्ययन दान तप आचार्य कुलवास इन सबको कहा गया यज्ञ आप जानते हैं अध्ययन जानते हैं दान आप जानते हैं तप है ये जो भी तपस्या आदि व्रदा आदि करते हैं और आचार्य कुल का अर्थ है नैष्ठिक ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नियम यह है आचार्य कुल में ही जीवन भर उनको रहना है आचार्य की सेवा करते रहना है अपने नित्य कर्मों को करता रहना यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी चार का कहा ये कथंजिद इस आश्रम चार में सर्वाश्रम साधारण्य संभवती ये जो चार है ना सभी आश्रम में यानी सभी आश्रमों में किसी प्रकार जोड़ा जा सकता है ऐसा नहीं कि एक विशेष आश्रम में अमुक संभव है विशेष आश्रम में अमुक संभव है ऐसा नहीं सभी आश्रम में सबका संबंध हो सकता है जैसा यज्ञ सभी कर सकता है और दान आदि भी सभी कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसा होता हुआ भी अवान प्राधान्य असाधारण संबंध आश्रित फिर भी इनमें चारों में से ये नकार सब आश्रम में हो सकता है लेकिन सम्यक प्रकार से प्रधान रूप से एक एक आश्रम में ही कार्य संभव है जैसा अध्ययन मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा और यज्ञ मुख्य मुख्य रूप से गृहस्थ आश्रम में होगा यज्ञ और दान और उसके बाद में जो तबस् है वो मुख्य रूप से वानप्रस्थ में होगा और इस प्रकार वो चलेगा इसीलिए मुख्य लेकर के असाधारण संबंध किस किस का असाधारण संबंध माना असाधारण संबंध तत्त आश्रम के द्वारा मान करके एक धर्म कलापे न एक एक तो एक एक धर्म को मुख्य मान करके धर्मकलापो में धर्म के संबंध के साथ सारे मिला करके एक आश्रम में कर्तव्य मान करके निश्चित आश्रम के लिए निश्चित कर्तव्य का परामर्श कर सकता है जैसा कर सकता है अब उसी प्रकार तथा उसी प्रकार ब्रह्म संस्थताया अभी कथंचित सर्वाश्रम संबंधे अपनी यह ब्रह्म संस्था जो है ना ब्रह्मज्ञान कैसे भी किसी भी प्रकार से ये न निन प्रकारेण अन्य आश्रमों में भी हो सकता नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता ब्रह्मज्ञान के लिए जो साधन है वो संपन्न हो गया तो कोई भी आश्रम में हो सकता ऐसा ये न, न प्रकारण संभव होने पर भी परिव्राजकमाश्रित नियम विधाना सभी शास्त्रों में परिवराजक आश्रम के लिए मान संस्त होने के बाद ही ब्रह्म संस्था का मुख्य विधान किया है क्यों ब्रह्म संस्था के लिए जो निष्ठा की आवश्यकता होती है जिन कठिन साधनों की आवश्यकता होती है वो तो संन्यास आश्रम में ही संभव है अन्यत्र संभव नहीं है ये आचार्य जी अभी दिखाएगा अगले अधिकारण हमें ये विस्तार से करेंगे यद्यपि आप कह सकते हैं कि वो भी ध्यान करेगा जब करेगा ध्यान करेगा ब्रह्म करेगा तत्व आदि वाक्यों का विचार करेगा श्रवण मनन करेगा ग्रहस्त भी कर सकता है सब बोलेंगे लेकिन समस्या खड़ी हो जाएगी व्यवस्था नहीं हो पाए। अब वो जो कल्प जैसा बताया है ना अब ग्रहस्त को बुला के बिठा करके आप जो है वेदांत सुनाया कल बोला था वेदांत सुनाने के बाद क्या करेंगे वो तो पहले तो कर्मों को छोड़ देंगे अब बच्चे हैं पालने के लिए बच्चे को दूध पिलाना खिलाना पिलाना अब वो क्या है बच्चा भी ब्रह्म है हम भी ब्रह्म है तो क्या होगा ब्रह्म से आया ब्रह्म में जाएगा ऐसे करके छोड़ देंगे अब कर्म नहीं करेंगे अब पति बैठ करके सुबह मेडिटेशन कर रहा है और पत्नी जाके काम करेगी क्या और पत्नी भी बैठ के मेडिटेशन करने लगेगी तो अब जो है सारी गण स्थिति खराब हो जाएगी आपने बोला कि ग्रस्थ आश्रम में ब्रह्म संस्था करो यानी ब्रह्म में मन को वृत्ति बनाओ ब्रह्मागार वृति ऐसी तैसी थोड़ी आएगी तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा कई साधन करना पड़ेगा मेडिटेशन करना पड़ेगा श्रवण मनन करना पड़ेगा ये ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा बहुत कुछ काम है यहाँ तो पूरा बारह घंटा लगा करके भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो वहां फिर इसमें लगाएंगे तो बाकी काम कौन करे तो इसीलिए वहां संभव नहीं आचार्य जी बोलेंगे आप प्रैक्टिकल बात करो अच्छा समझ लो जिसके पास सब व्यवस्था हो गई है जिसके पास धन भी है संपत्ति भी है और बच्चों को पालने के लिए नौकर लोग भी है सब कुछ है समझो अब वो सब व्यवस्था जिनके पास है अब वो तो चुपचाप बैठ करके ध्यान कर सकते जैसा आजकल करते हैं ना वो योगा करते हैं और उसके बाद ध्यान करते हैं जो बहुत संपन्न होता है उनके लिए हो गया सामान्य लोग अभी योगा आसन प्राणायाम करते रहेंगे तो खाएंगे क्या वो तो नहीं हो सकता तो इसीलिए जो अच्छी स्थिति में है उनके लिए तो हो सकता है कोई कोई आ, ध्यान करके हो सकता है ऐसा जनक जनक महाराज को हुआ वो तो महाराजा है उनके लिए कोई सेवा करने के लिए कमाने के लिए कोई चाहिए नहीं वो तो बैठ करके ध्यान कर सकता है लेकिन ये सामान्य ग्रहस्थों के लिए संभव नहीं तो जो नहीं कर सकता है और समझ लो गृहस्थों की व्यवस्था बिगड़ गई तो क्या स्थिति हो जाएगी हमारे देश की क्या स्थिति हो जाएगी और हमारे हिंदू धर्म की क्या स्थिति हो जाएगी फिर तो कोई कुछ पालन करेंगे नहीं अब गृहस्थाश्रम ही नहीं है अब सब ध्यान करने बैठ गया तो क्या हो जाएगा और फिर संति नहीं होगी बच्चे नहीं होंगे और फिर हिंदू धर्म में तो आबादी कम हो जाएगी जैसे अभी बुद्ध धर्म में हो गया इसी के कारण हो गया वो तो बुद्ध धर्म में क्या हुआ कि ये ग्रहस्थों के लिए भी सन्यासियों का जो है नियम बता दिया उनको वो अलग है नहीं उनको बोला आप जब करो ध्यान करो ये करो अब उसके बाद उसमें लग गए न वो कमाते ठीक से न बच्चे पैदा करते हैं न बच्चों को पालते हैं कुछ नहीं है उनके पास संख्या कम होते कम होते जा रहा समस्या कड़ी हो जाती इसीलिए वो धर्म बिगड़ जाता है अब बच्चा पैदा नहीं हुआ समझ लो, संतान है नहीं अब एक एक संतान या एक आधा संतान बनाया अब बाद में फिर सन्यासी कहां से आएगा सन्यासी आएगा तो ग्रस्त से आएगा ना तो ग्रस्त जब बच्चा पैदा करेंगे उनको संस्कार देकर के ठैर करके भेजेंगे तभी तो संन्यासी आएगा अब सन्यासी भी नहीं आएगा बाद में तो सन्यासी भी नहीं है ग्रस्त भी नहीं है सारा इधर उधर उथल पुथल हो जाएगा इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता ऐसा आजारी कहेंगे इसीलिए व्यवस्था के दृष्टि से चलो कोई ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहते प्राप्त कर सकते हैं ऐसा मना नहीं कर रहे हो सकता है उनके अधिकारित्व तो प्राप्त है लेकिन आचार्य कहेंगे वहां इस प्रकार की परिस्थिति होने से अब शमदमादि का पालन करना है शमदमादि का पालन ग्रस्ताश्रम में पूर्ण रूप से नहीं हो सकता अब करेंगे तो समस्या हो जाएगी झगड़ा हो जाएगा विवाद हो जाएगा और ऐसा सब होगा इसीलिए नहीं हो सकता और व्रदाद्य अनुष्ठान तपस्या करना वो भी नहीं हो सकता तो वहां रहे तो उसी के नियम के अनुसार रहना पड़ेगा अब गृहस्थ होते हुए धन अर्जन नहीं करता है वो गृहस्थ का दोष माना गया गृहस्थ होते हुए धन अर्जन करना चाहिए धन अर्जन करके धार्मिक कर्मों को करना चाहिए बच्चों को समय प्रकार परिपालन करना चाहिए यह सब उनका कर्तव्य है वो कुछ नहीं कर पाएंगे समय कहा मिलेगा और दिन भर काम करके भी वो पूरा नहीं होता है तो फिर नहीं हो पाएगा आप इसीलिए वो यद्यपि ब्रह्म संस्थित वहां भी हो सकता है तो भी आश्रम के लिए ही ये मुख्य है हमारे गांव गाँव में भी कहते है कोई बैठ करके ऐसा सुबह ज्यादा संध्या पाठ करता है ना उसको बोलते है अरे ऐसा है सन्यास ले लोग में बैठे तो समय पर काम करना पड़ेगा ऐसा डांटते हैं लोग तो इसका मतलब क्या है वो ज्यादा करने का नहीं संध्या करो एक माला करो भगवान की प्रार्थना करो उसके बाद में काम ले लग जाओ कमाओ कमा करके लाने के बाद में शाम को भी थोड़ा सा भजन करो बस उसी से हो जाता है और जो धार्मिक कार्य करते हुए धनार्जन करता है उसी से उसी से ही उनको फल प्राप्त होता है इसीलिए यह हम आश्रम को विशेष मान करके ब्रह्म संस्थता का नियम बताना पड़ेगा तो इसलिए तेना असाधारण्याधारण्य धर्मो ने से साधारण धर्म आ, नहीं है ये असाधारण धर्म है जैसा एक -एक में असाधारण धर्म है। अन्य तदाश्रय लिंग्य मन पारिव्राज्य सहैव ब्रह्म संस्थता विधीये इसीलिए अन्य आश्रमों को त्यागने के दृष्टि से अन्य आश्रमों को निंदा करते हुए अब ये सन्यास में जाना चाहिए तो बाकी आश्रम ठीक नहीं है ऐसा निंदा करेंगे ये मंत्र में है ऐसा निंदा करके विधीयम ब्रह्म संस्थदा जो ब्रह्म संस्थदा जो कि मुख्य है ब्रह्मज्ञान एक जीवन का मुख्य कर्तव्य है ऐसा मान करके तदा आश्रय ना उसको आश्रय लेकर के लिंग मान पारिव्राज्य ना अब ये न्याय संग्रह ऐसे ऐसे शब्द बना के जोड़ते हैं और लिंग्यमान पारिवराज ने कहा लिंके मान माने जो लिंग प्रमाण के द्वारा प्राप्त ऐसा भी एक अर्थ हो सकता है अथवा इसको लिंग संन्यास कहते हैं यानी संन्यास में जो जो धर्म का आचरण करना है जैसे काषाय वस्त्र पहनना है दंड धारण करना है कमंडलो धारण करना है रुद्राक्ष पहनना है विभुति पहनना जो भी उसके जो धर्म है जो लिंग धारण जिसको कहते हैं नाम धारण आदि होता है इनके साथ यानी सलिंग संन्यास संन्यास अलिंग होता है कोई लक्षण नहीं दिखेगा सन्यासी है लेकिन लक्षण नहीं दिखेगा इसमें लक्षण के साथ उसका अर्थ होता है आचार के साथ तो आचार विचार के साथ जो पारिवारज्य है उसका अनुष्ठान जब करता है तब उस पारिवारज्य आश्रम में ब्रह्म संस्थता प्राप्त होती है तो ज्ञानम सन्यास लक्षणम ऐसा कहा है ज्ञान का लक्षण यानी विरक्त हो गया यही तो लक्षण है अब वो गैरिक वस्त्र पहना हुआ है तो कोई भी देख करके बताता है एक विरक्त हो गया जहां तक कोई दाढ़ी पूंज बढ़ाता है तब भी वो लोग बोलते हैं क्या हो गया विरक्त हो गया ऐसा बोलते हैं तो ऐसा दे करके लक्षण दे करके उनको लगता है ऐसा विरक्त है तो इसी प्रकार अन्य आश्रमों का विधान जिस प्रकार है उसी प्रकार यहां ब्रह्म शब्द से संयास आश्रम का विधान ले सकते हैं और दूसरा याज्ञ आदिओं के कथा में है वो आ, अन्य आश्रमों को ग्रस्त को छोड़ करके संन्यास लेने की बात कर रहे हैं वहां तो वहां भी है अर्थवाद आदि में है तो अनाश्रमी संबंध अनुपत्ते है क्योंकि ये जो कुछ विधान किया है ब्रह्म संस्था यह अनाश्रमी के लिए नहीं हो सकता ये भी कोई आश्रमी के लिए ही है आश्रम का अर्थ क्या होता है आश्रम आश्रम क्या आश्रम, आश्रम। क्या, क्या बोले आश्रय देने वाला जो हम कमरा मिलता है वो आश्रम है आश्रय लेना मतलब क्या होता है फिर कमरा मिलता है खाना मिलता है वो सब कुछ सुविधा मिलता है वो आश्रम है फ्री में रह सकता है इसे आश्रम का नाम है वो आश्रम है क्या हाँ वो आश्रम है वो आजकल आश्रम ऐसा हो गया आश्रम का मतलब फ्री में कमरा मिलेगा व्यवस्था मिलेगी वैसे करके हम आश्रम में जाते हैं आश्रम में जाकर के रहेंगे वो पैसा खर्च नहीं होगा ऐसा सोचते हैं लेकिन वो आश्रम नहीं आश्रम का अर्थ है कि वहां निश्चित रूप से आसमानदात श्रम पूर्ण रूप से श्रम जहां होता है बहुत काम करना पड़ता है जहां वह आश्रम होता है चुपचाप फैटने का कमरा फ्री में मिलने का आश्रम नहीं है तो आसमंद ऐसा उसका अर्थ है असमंदात श्रम यस्याम अवस्थाया जिस अवस्था में पूर्ण रूप से श्रम होता है परिश्रम होता है कुछ प्रयत्न करना पड़ता है उसी को आश्रम गए उसका अर्थ क्या है कि वो धर्म को पालन करने के लिए उनको प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक निरंतर कुछ अनुष्ठान करना पड़ता वो अनुष्ठानों का शास्त्रीय विधान किया उसका पालन करते रहने को आश्रम गए जैसा ब्रह्मचर्य आश्रम प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक अनुष्ठान विधान है उनका अनुष्ठान करना गृहस्थ आश्रम में पूरा अनुष्ठान विधान है तो उन अनुष्ठानों को निश्चित अनुष्ठान है जैसा अभी बोला यज्ञ आदि करना हो गृहस्थों का अनुष्ठान हैदान आदि तो वो उन अनुष्ठानों को करते हुए नित्य कर्म नैमित्त्य कर्म काम्य कर्म प्राय कर्म इन सब कर्मों को करते हुए जो जीवन अपनाएगा जिस अवस्था में जिस जीवन को अपनाएगा उसको कहते आश्रम तो आश्रम एक व्यक्ति का नाम नहीं है या कोई मकान का कोई संस्था का नाम है आश्रम तो अनुष्ठान का नाम है उतना अनुष्ठान करता है इसलिए ऐसा नहीं बोलना है कि आश्रम भाला आश्रय देता है नहीं आश्रय देने से कोई संबंध नहीं उसका आश्रय एक आश्रय तो आपको कहीं भी मिल जाता है पेड़ के नीचे कहीं भी रहता ये अनुष्ठान है पूरा अनुष्ठान करता है इसलिए उसका आश्रम इसलिए अनुष्ठान तो है ही अब ब्रह्म संस्था में जाने के लिए जो जो अनुष्ठान है वो बताएंगे समाधि का अनुष्ठान करना है वैराग्य का अनुष्ठान करना है अहिंसन सर्वा भूदानी किसी को हिंसा नहीं करना है तो इत्यादि भाव में जो अनुष्ठान किया जाता है उसको संन्यास्रम मानना चाहिए वही संन्यास आश्रम है इस प्रकार अनाश्रमी संबंध अनुपत्ते क्योंकि अनाश्रमी नतिष्ठे दिनमेकम अभिद्विचहा ऐसा कहा अनाश्रमी आपको रहना नहीं है क्योंकि कोई भी कर्म के अनुष्ठान किए बिना नहीं रहना है मन ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया आपने हो गया चलो झंझट खत्म हो गया फ्री हो गया अब तो कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है। जो आजकल करते हैं वो बीच में गैप रहता है उनका और वो गैप रहते समय वो बिगड़ता है अब वो जब तक यूनिवर्सिटी में है कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तब तक तो वहां का नियम के अनुसार रहेगा तो थोड़ा बहुत संयम रहेगा वहां भी बिगड़ना तो बिगड़ता है बात अलग है लेकिन उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाता है बीच में अब ग्रस्त में प्रवेश नहीं किया तो उसके बीच में वो घूमता है और आजकल लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्यों स्वतंत्र से घूम सकता है कोई पूछेगा नहीं कुछ भी करो ऐसे करेगा इसको हम अनास्रमी कहते हैं वो क्या बीच में हो गया ना लड़का हुआ है वो अनास्रमी है तो शास्त्र में पहले कहा अनास्रमी न तिष्ठे दिन में एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अनाश्रमी रहेगा तो उसको पता नहीं वो बोलता है ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया गुरुकुल का काम अभी नहीं है ना अब ग्रहस्थ में प्रवेश किया नहीं हम क्या करेंगे अभी तो कुछ करने को नहीं विधान है तब वो ठीक नहीं है तब बिगड़ सकता है इसलिए आश्रम है एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम से ग्रहस्थ में जाए या सं्यास में जाए लेकिन आश्रम से आश्रम जाना चाहिए बीच में खाली घूमना नहीं खाली खाली नहीं रहना चाहिए ऐसा निरंतर अनुष्ठानों के बाद अनुष्ठानों को करते रहना चाहिए इसलिए अनाश्रमी के लिए ये ब्रह्म संस्था कहा ऐसी बात नहीं है तो ब्रह्म संस्था भी आश्रमी के लिए है इसीलिए ये ब्रह्मचर्य आश्रम आदि के समान ही सन्यास भी आश्रम है ये यहाँ सिद्ध करेंगे आपको लगता है ये बहुत सरल है अब सन्यास आश्रम को इतना सिद्ध करने की क्या जरूरत है लेकिन अभी आपको पता चलेगा पूर्व कितने सारे तर्क देंगे कि आपका जो संन्यास आश्रम विहित नहीं है ये हमारे वैदिक शास्त्र के अनुकूल नहीं है शास्त्र विरुद्ध है ऐसा सिद्ध करेंगे ओम पूमतः पूर्णमित पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय से ओम पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शुक्र महाराज की